तो इस लोग पर कुछ विचार हुआ अब प्रपंच का बाध करना अपने आप को बचा। प्रपंच में शरीर आदि भी है ये नहीं कि बाहर विषय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये प्रपंच अनात्म को जी में है सब माने एक हम हैं ये आत्मा है, आत्म है। बाकी सब अनात्मा प्रपंच में है सब सब का बाध करके एक अपने आप में रहना वेदांत का कहना यही है हमेशा यही होता है प्रपंच का बाध करने की तरीका कैसे बात करें प्रतिदिन हम इसको भोजन पानी कर रहे हैं अर्थ अर्थक्रियाकारिता इनमें है यही शरीर कल देखा आज भी इसी शरीर को देखा कल भी देखेंगे जीवन भर यही रहेगा कि यह नहीं ये कैसे मानेंगे इसके लिए स्वप्न को पहले ठीक से समझना होता है स्वप्न में भी ऐसा ही शरीर ऐसे हम व्यापार जैसे यहां करते हैं वैसे व्यापार होता है ऐसे मकान में रहते हैं ऐसे खान होता है सब कुछ होता है जो व्यापार जागृत में जिस साधन से जैसे व्यापार होता है जागृत में वैसे ही साधन वैसे व्यापार वहां भी होता है कहाँ व्यापार होता है साधन भी शरीर भी है इंद्रिया भी है सब दिखता है वहां किंतु जैसे झकते हैं तो वहां हमें मिथ्या भाव आ जाता है और झूठाता वो, वो मिथ्या है उसके लिए कई युक्ति लगानी पड़ती है स्वप्न सत्य न होने का एक कारण ये है ये स्वप्न कहाँ होता है मन में होता है मन बहुत छोटा है नाम के नाड़ी के भीतर में जब मन घुसता है उस काल में स्वप्न होता है माने मन एक दरवाजे के भीतर घुस जाता है नाड़ी के भीतर घुसता है उसका हिता हीता नाड़ी बोलते हैं उसमें जब मन घुस जाता है फिर वहाँ बाह्य पदार्थ देखना बंद हो जाता है फिर वो बाह्य संस्कार जो देखा हुआ संस्कार फिर वहाँ उलट जाता है जैसे किसी के पास टीवी है और विषयआर भी है तो पहले वाले चित्र को वो बीसीआर के कारण फिर देखता है वो ऐसे होता है ना तो ये बीसीआर का काम कर जाता है संस्कार पूर्व संस्कार पहले जागृत में इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो अनेक जन्मों में भोगा हुआ संस्कार मन में होता है वो बीसीआर की जगह में है वो तो वो वहां पर अज्ञान बटन दबा देता है अज्ञान तो ही है तो फिर वो जागृत का दृश्य ही दिखता है वहां किंतु आज का ही होना कोई नियम नहीं कभी आज का भी दिखता है कभी इस जन्म का कभी पूर्व जन्म का ऐसा दिखना दिखता है तो वो सत्य नहीं हो सकता छोटा सा स्थान होता है नाड़ी बहुत पतली सी नाड़ी होती हो है उस हृदय में गिता नाम की नाड़ी जो कि सुसुमना भी बोलते हैं उसको वहां से कंठक में जो तालू में होकर के मुर्दा में पहुंचती है जो योगियों का महाप्रयाण यहां से होता है उसी नाड़ी के माध्यम से मुर्दा भेदन करके होता है जो बड़े बड़े उपासक लोग हैं अथवा बड़े योगी लोग हैं उनके वो सुशुभना नाड़ी के अंतिम समय में दरवाजा खुल जाता उनका यद्य हमारे शरीर में बहत्तर लाख बहत्तर हजार और कुछ नाड़ी है सारे नाड़ी कटोल नाड़ी के डॉक्टरों के पास की बात नहीं होने एक नाड़ी से छोटी छोटी छोटी छोटी शाखा प्रशाखा नाड़ियां चलती है पूरी ये जाल जैसे एक जाली नहीं है ना लोहे की जाली जिसमें रेत छानते हैं नाड़ियों का जाल है उसी में तो मांस चिपका हुआ है नसों का जाल है पूरा इसमें जैसे वो रेत छानने की जाली जाल है उसी प्रकार के जाल है नसों का जाल है ये तो हमारे दृष्टिगोचर में जो नाड़ी उससे भी और छोटी पतली नाड़ी और है किंतु हृदय देश में मुख्य नाड़ी एक सौ कठो परिषद में पढ़ा होगा सतम चैका हृदय से तासाम मूर्धानम अभिष्कृताई का तयोर्दमायन अमृतत्व में भी विश्व अन्य अन्य उत्क्रमणे भवन ऐसा कठोपरिषद में आता है एक सौ एक नारी हृदय देश में प्रधान नारी है मुख्य नाड़ी है हृदय देश में और इधर मरण काल में क्या होता है सबकी स्थिति क्या होती है हृदय देश तक पहुंचना सबकी स्थिति एक जैसी होती है सबसे पहले इंद्रिया काम करना छोड़ देती है मरने वाले व्यक्ति के बाणी मन में लीन होती है पहले ऐसा बोलते हैं माने इंद्रिया काम नहीं करती है। देखते हैं बोल नहीं पा रहा है किंतु बोलना चाहता है ऐसे हम अनुमान करते हैं एक अवस्था में व्यक्ति जब जाता है वाणी रुक गई है बोल नहीं पाता किंतु उसके जो चेष्टा से पता लगता है बोलना चाह रहा है जिसका मतलब मन काम कर रहा वहां उसका मन काम कर रहा है बाणी काम नहीं कर रही है यह स्थिति हो जाती है एक अवस्था में व्यक्ति जब पहुंच जाता है तो क्यों श्रुति ऐसे बोलती है मरने वाले व्यक्ति के पहले इंद्रिया बाणी से सभी इंद्रिया लेनी है वो तो इंद्रिया सब मन में लीन हो जाती है मन में लीन हो होगी और मन में लीन हो गए तो अब मन रूप हो गए सारे इंद्रिया मन में एकता को प्राप्त कर गए मान इंद्रिया नाश नहीं होती है मन में एक एकता प्राप्त कर जाते हैं अच्छा। उसके बाद वो तो जो अब एक अवस्था में और आगे बढ़ता है व्यक्ति सोचता भी नहीं है बेहोशी में है कहते हैं किसमें बोलते अमुक व्यक्ति बेहोशी अवस्था में क्या बोलते कोमा कोमा कोमा बोलते माने मन भी काम नहीं कर रहा है उसका किन्तु तो प्राण चल रहा है मन प्राणे ऐसा आता है मन प्राणीन हो जाता है उसका जो इंद्रिया जिसमें समेटी हुई है जिस मन में पहले तो इंद्रियों ने अपने व्यापार छोड़ दे छोड़ना होता है मरण काल में उसके बाद मन तो कुछ काम करता उस काल में ऐसा लगता है मन भी काम करना छोड़ देता है बेहोशी अवस्था में किंतु तो प्राण चलता है प्राण सत्ता बच जाती हो माने इंद्रिया मन में लीन होना और वो इंद्रिया जा में एकता हो रही वो मन प्राण में एक हो जाता है और वो जो प्राण है वो इस अध्यक्ष अच्छा में जीवात्मा एकता प्राप्त कर जाता है अब जीवात्मा हृदय में है सब इंद्रिया और ये प्राण मन सब वहीं कट्ठे हो गए हृदय देश में पहुंच गए मरण काल हृदय देश में कट्ठे एकत्रित हो गए और आगे शरीर बनने के लिए कुछ पंचभूत सूक्ष्म अंश में वो भी साथ होते हैं, आगे स्थूल शरीर बनना है फिर दूसरे शरीर हृदय देश में पहुंच गए सब एकत्रित हो गए अब वहां से इनकी सवारी निकलनी है अगले शरीर में जाने के लिए जैसा कर्म किया होगा जैसा उपासना किया होगा उस प्रकार के दरवाजे खुल जाते हैं वहां 101 दरवाजे हैं हृदय में नाड़ी 101 सौ एक मुख्य नाड़ी हृदय में 101 सौ एक ये कहें। तो वो उसके कर्म और जीवन भर का चिंतन उपासना को चिंतन बोले जीवन भर जैसा चिंतन किया होगा जिस तरह का कर्म किया होगा उसके आधार पर ऑटोमेटिक वो दरवाजा खुलता है सौ में से कोई एक दरवाजा खुलेगा उसका तो वो जो जैसा चिंतन वहां पुरुषार्थ काम नहीं करेगा जो जीवन भर का चिंतन और उपासना ये कर्म है उसके आधार पर तो एक सो एक में से जो उपासक वास्तव में होगा उपासना की है जिंदगी ने उसके लिए वो जो हिता नाम की नाड़ी है वो उसके दरवाजा खुल जाती है दरवाजा खुलता है तो उससे ये सारे प्रविष्ट हो जाते हैं हृदय तो से ऊपर की ओर गई है वो नाड़ी यहां से आकर के नासिका के भीतर में होते हुए रंध्र के भीतर होते हुए वो यालू या के भीतर होते हुए जा रही जो मांसा लड़ता था ना गले में उसको भेदन करते हुए मुर्दा पहुंची हुई वो नाड़ी मुर्दा में पहुंची है तो उसी नाड़ी से प्रविष्ट होकर कोई जीवात्मा उन लिंग शरीर के साथ ब्रह्मरंद्र को भेदन करता हुआ ब्रह्म जाता है उत्तरायण मार्ग से जाएगा जो उपासक के लिए और बाकी अन्यों के लिए जैसा जैसा कर्म होगा उपासना जैसे होंगे उसके आधार पर अन्य दरवाजे खुल जाते हैं एक सौ एक में से एक ही नाड़ी है वो घुर्दा की तरफ गई हुई तो उपासकों के लिए खुल जाती है वहां से जाना होता है सब तो लोग जाने वाले घुर्दा भेदन करते जाते हैं ऐसा बाकी अन्य लोगों के लिए जो है अन्य नाड़ियां काम करती है और कोई स्वर्ग के लिए है कोई नरक के लिए है एक नाड़ी है और उनमें से कोई एक दरवाजा खुल जाता है हृदय में उसी नाड़ी के सहारे से बाहर हो जाता है ऐसा है किंतु ज्ञानी का नहीं होता नतस््य प्राणा उत्क्राम अंत अद्रव्य ज्ञानी के लिए ऐसा है अगर आत्मज्ञानी हुआ है तो वो हृदय देश तो, तो लोगों की दृष्टि में है पहुंचते हैं इंद्रिया आदि वहां पहुंचे हुए हैं वहां से उत्क्रमण नहीं होता उनका यही अपने कारणों में लीन हो जाते हैं उसमें पंचभूतों से जो जैसे ढंग से बने होंगे उसमें लीन हो जाते हैं तो यही इस तरह से इसको समझना होगा तो ये स्वप्नों को अगर ठीक से समझेंगे आप गीता नाम के नाड़ी के मन में घुसता है छोटे से स्थान है वो। उस स्थान में इतना बड़ा पहाड़ होना तो संभव नहीं होता छोपरा तो में बहुत बड़ा पहाड़ देखते हैं कई किलोमीटर का पहाड़ का दर्शन होता है होना कहाँ है नाड़ी के भीतर मन है उस मन में होना है उसके लिए योग्य स्थान नहीं है वह हमारे कई किलोमीटर के पहाड़ के लिए उतनी जगह चाहिए ना वहां जगह है ही नहीं पतली सी नाड़ी के भीतर सारा दृश्य दिखना है तो न होता हुआ दिखता है ये सिद्ध हो जाता है इसलिए क्यों स्थान का पर्याप्त स्थान का अभाव है वहां दूसरी बात आप जागृत में छह महीने में जो काम कर पाएंगे किसी देश विदेश जाके आना हो आपको दो तीन महीना लगेगा जागृत में स्वप्न में आधा घंटे के अंदर सारा काम हो जाता है जागृत में अगर बंबई जाना हो पैदल जाना हो कितना समय लगेगा बंबई जाने के लिए कम से कम एक महीना से कम तो पहुंचेगा नहीं बिल्कुल और एक महीना आने के लिए दो महीने तो चाहिए पैदल जाना हो किंतु स्वप्न में तुरंत बंबई, तुरंत दिल्ली अच्छा तो वहां क्या है योग्य काल नहीं है जितना समय चाहिए वहां उस स्थान में पहुंच के आने में उतना समय सोया हुआ व्यक्ति के पास होता नहीं है इसके मतलब भी वो न होता हुआ भास रहा है वास्तव में वहां जाकर के आने के लिए उतना समय चाहिए और दूसरी बात कई तर्क है मांडू के की कार्य का दिया है स्वप्न विख्या के लिए दूसरी बात एक व्यक्ति उत्तरकाशी में स्वयं था। स्वप्न में उसको लगता है बम्बई की दृश्य दिखाई देता है उसको बम्बई के लोगों से मिला है चाय पी रहा है ऐसा ऐसा दिखता है तत्काल जागृत में आया फिर उत्तरकाशी में पाता है जिस देश में खान पान कर रहा था उस देश में जगता नहीं अगर बंबई पहुंचा हुआ व्यक्ति जगता है तो बंबई में जगना चाहिए था सोया उत्तरकाशी में किरात्रि में बंबई में अपने को पाता है अमेरिका में पाता है ऐसा ऐसा पाता है तो अब वो उड़ता है तो फिर उत्तरकाशी में पाता है जिस देश में बातचीत करके खान कर रहा था उस देश में उड़ता नहीं वो उड़ते समय उत्तरकाशी की अनुभूति होती है तो इससे भी ये स्वप्न मिथ्या होता है उस स्वप्नों को मिथ्या करके सिद्ध करके जागृत को भी मिथ्या समझना है उसको हेतु बना करके दृष्टांत बना करके जागृत मिथ्या दृश्यत्वाद स्वप्न का माने जो अनुभव का विषय होता है मिथ्या है जा, जागृत क्यों जैसे स्वप्न अनुभव का विषय तो है खान पान रहन सहन सब कुछ होता है वो झूठा है तो वैसे ये इस तरह से जागृत को झूठा सिद्ध करना है आत्मा में रहना है यही वेदांत का परम उपदेश ही होता है हैं प्रपंच का बाहर कैसे करना उसके लिए कहते हैं स्वात्मिता शेषास्तु निराशत स्वयमे परम ब्रह्म पूर्णम अद्वयमक्रियम स्वात्मिता शेषा भाष वस्तु निराशत स्वये परम ब्रह्म पूर्णम अपने में आरोपित आत्मा में आरोपित है जगत अपने हमारे में आरोपित है जगत हम अधिष्ठान है जैसे सर्प आरोप होता है अधिष्ठान क्या है रज्जू वैसे जगत आरोप का अधिष्ठान क्या है आत्मा अज्ञान के कारण हमारे अपने स्वयं के अज्ञान के कारण जगत रूप में हमें भाष रहा यह स्थिति है स्वात्मनी आरोपिता अपने आप में जो आरोपित पदार्थ है कौन अशेष आभाष जितने भी आभाष हैं वस्तु भाषने वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे में आरोपित हैं सुसुप्ति में हम अकेले थे अब सारे हमें दिख रहे हैं हमसे और कोई नहीं था सुसुप्त अब जगे तो सारे जैसे सर्प बनने के पहले रज्जु अकेली होती है वहीं सर पर देखने लगता है वैसे ये देखने के पूर्वकाल सुसुक्ति वहां पर हम आगे ले थे इधर अब बहुत कुछ दिख रहा है एक से मतलब कोई पूछा ये वास्तव में नहीं है आरोपित है हमारे लिए आत्मनि स्वात्मनि आरोपिता अशेष आभाष वस्तु निराशन ये जितने भी आभाष वस्तुएं मिथ्या वस्तुएं इनके खंडन के द्वारा निराश के द्वारा ये नहीं है नहीं है नीति नेति के द्वारा निषेध करके इनके निराश होने से स्वयं क्या बचेगा जो कल्पित वस्तु के जब निराश हैं रज्जु में भाषने वाला सर्प के निषेध करने पर क्या बचेगा रज्जू वैसे यहां भी आत्मा में कल्पित जो संसार का जब निषेध करेंगे युक्ति के द्वारा तो क्या बचेगा एक आत्मा ही स्वयं परम ब्रह्मा पूर्ण अद्वयम अक्रियम उस में स्वयं परम ब्रह्म व्यापक परिपूर्ण एक विवाह निष्क्रिय ब्रह्म ही शेष बचे स्थिति है इस तरह बाद करना पड़ेगा और जगत को जब तक सत्य माने रहेंगे बाद नहीं हो पाएगा इसको पहले मिथ्या हो जाए तो ही होगा फिर आत्मा ही एक दर्शन आदान प्रक्रिया इसलिए आगे कहते ये कब होगा ऐसे ये स्थिति कब बनेगी कहते भैया थोड़ा सा आपको मन को एकाग्र करके रखना पड़ेगा मन के उथल पुथल शांत करना पड़ेगा वो स्थिति पाने के लिए यही कहते हैं सहितायां सति चिद्दृत परात्मे ब्रह्मि निर्वकल न दृश्य परिशिष्यते ततः ृत पमे ब्रह्म निर्कल न दृश्यते कशिदय विक प्रजल मरीशिष्यौता निर्कल परात्म ब्रह्मी चित्तवृत सयां सतिकल निराकार कोई विकल्प नहीं है निर्विशेष तो पर। पर जो, जो परमात्मा है ब्रह्म है उसमें ये चित्त वृत्ति की वहाँ समाहित हो जाने पर माने ब्रह्माकार वृत्ति बनने पर यह अर्थ है जो निर्विकल पर आत्मनी ब्रह्मणी वो अधिष्ठान निर्विकल्प विकल्प रहित माने निर्विशेष जो परम आत्मा ब्रह्म है उसमें चित्त वृत्तो समाहिताया सती चित्त वृत्ति के समाहित हो जाने पर माने ब्रह्माकार वृत्ति में रहने पर जब ब्रह्माकार वृत्ति को चित्त वृत्ति का वहां समाहित होना कहते हैं होने पर न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प फिर ये जो खड़ा है ना संसार उस काल में नहीं दिखता है अनुभूति नहीं होती है ब्रह्माकार वृत्ति में यदि गया है व्यक्ति उस काल में ये प्रपंच की अनुभूति नहीं होती न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प है जो विकल्प बने संसार ये जो अभी विशेष रूप में भाष रहा है उस काल में नहीं भाजता कब नहीं भाषेगा कि परात्मा उस परमात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में चित्त वृत्ति के समाहित होने पर माने ब्रह्माकार वृत्ति में रहने पर जिस अवस्था में व्यक्ति ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा है आत्माकार वृत्ति में उस काल में न दृश्य कश्चित अयम विकल्प ये विकल्प दिखाई नहीं देता यदि वास्तव में ये हो तो उस काल में भी होना चाहिए जो वस्तु होता है कभी उसका बाद होता नहीं जैसे हम होते हैं तो हमारा कभी बात नहीं जागृत में नहीं स्वप्न में नहीं सुषुप्ति में नहीं समाधि में कहीं भी बात नहीं होता हमारा हम रहेगा अगर ये भी हो तो उस ब्रह्माकार वृत्ति काल में भी भाषना चाहिए क्यों भाजते नहीं है ये इसके मतलब इनकी सत्ता नहीं है हाँ। जो वस्तु होता है वो तो हमेशा ही होता है इनकी सत्ता उस काल में नहीं दिखता यह विकल्प अनुभूति में नहीं आता प्रजल्प मात्रा परिशिषित उस काल में तो केवल यही बा के मात्र ही शेष रह जाता है न होता हुआ बोलना जैसे रज्जू में सर्व बोलना वो बाणी का बगवाद है कि यथार्थ है केवल बाणी को कष्ट देना है सर्व है नहीं वहां केवल बोलना बोलो बोलो विषय नहीं होता वही स्थिति हो जाएगी ब्रह्माकार मृत्यु में बैठ के देखो जगत नहीं दे। बात करना हो उस आगार में बैठना पड़ेगा समाहितायाम सती चित्त वृत्त चित्त वृत्ति के समाहित होने पर कहा समाहित होना पर आत्मनि ब्रह्म निर्विकल्पे जो परमात्मा ब्रह्म निर्विकल्प है माने आकार प्रकार से रही उसमें मन एकाग्र हो जाने पर तदाकार वृत्ति में रहने पर उस काल में न दृश्यते कश्चित अयम विकल्प उस काल में जैसे संसार रूपी विकल्प नहीं दिखाई पड़ता मैंने अनुभूति में अनुभूति इसकी नहीं होती उस काल में यही होगा प्रजल्प मात्र परिशिष्य यही सिद्ध होगा कि उस काल में जब पाया नहीं जाता तो इसके मतलब पदार्थ नहीं केवल वाणी का विषय मात्र है वाणी का आलम्बन होता है जैसे बंध्या पुत्र बोलते हैं शब्दों को प्रयोग हो है वस्तु तो होता कि नहीं होता नहीं होता ऐसे ही हो जाता शब्द प्रयोग करते हैं वस्तु तो नहीं करता शब्द प्रयोग भी होता है केवल ऐसा इस तरह से बात करता है हाँ असत कल्पो विकल्पो यम विश्वम इत्तेक इत्तेक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे विकल्पो यम निर्षे असत्को विकोस् निराशेषे अयम तो विकल्प ये जो अभी हमारे सामने जो प्रपंच दिख रहा है इसको अयम से लेना शब्द से लेना जो सामने ये मनुष्य है ये पेड़ है पौधा है अलग अलग बुद्धि हो रही है हाँ। माने अनिष्ट भाव बना हुआ है ये हमारा प्रेमी है ये हमारा दुश्मन है ऐसा भाव बना हुआ है जो अभी जागृत अवस्था में जो स्थिति बनी हुई है किसी के साथ प्यार है तो किसी के साथ द्वेष है तो कहते हैं ये जो विकल्प है माने ये विशेष रूप से दिखाई पड़ता इसलिए है इसलिए विकल्प कहते हैं आकार विशेष आकार में है प्रत्येक का आकार अलग अलग पेड़ का आकार अलग मनुष्यों का आकार अलग घास का अलग पत्थर का अलग सबका आकार अलग है प्रत्येक का नाम है एक एक नाम है तो ये जो विकल्प है ये कैसा है असत कल्प माने असत के समान है मिथ्या वस्तु के समान है जैसे स्वप्न में होते हैं ना उस काल में तो सत्य लगता है जगने के बाद क्या सिद्ध होता है ना होता हुआ भाषा ये तो बोलेंगे हाँ स्वप्न में पेट भरा हो किसी को जगने बाद देखता है पेट भीतर गया हुआ होता है खाया हुआ था खूब कभी कभी ऐसा स्वप्न होता है किन्तु जगता है तो पेट भीतर घुसा हुआ है भूख लग रही है नहोता हुआ भाषा है वो और वास्तव में होता तो एक क्षण पहले डगाड़ कर ले रहा था वहां और यहाँ पेट भीतर मिलता भी है ऐसा होता है तो वो असत कल्प है असत असतकल्प न होता हुआ भाषण वाला विकल्प ये न होता हुआ भाषण मिथ्या के समान भासता है जैसे स्वप्न आदि का पदार्थ है वैसे ही है जैसे स्वप्न के पदार्थ में तो कोई विवाद नहीं कि सत्य है करके कोई बोलता नहीं उसको उस काल में सत्यत्व बुद्धि होती है रज्जू में भी जब तक आपको रज्जु ज्ञान नहीं होगा तब तक सत्यत्व बुद्धि होती है सर्प है तभी तो भय होगा आपको किन्तु रज्जु ज्ञान काल में वो तो अज्ञान भी चला जाता है सर्प भी चला जाता है सर्वजनित भय भी जाता है सब इकट्ठे चले जाते हैं रज्जु ज्ञान काल में वैसे ही यहां भी ये जो बाह्य जगत है जो खतरनाक वर्ग बैठा हुआ है जहां सत्यत्व तो बुद्धि से आशक्ति हो रही है ये जाग्रत जगत शुभन जगत में कोई झगड़ा नहीं है कोई झगड़ा नहीं होता है हाँ, कोई झगड़ा क्यों एक व्यक्ति जागृत का राजा है और दूसरे व्यक्ति स्वप्न में उसी देश का राजा बन जाए तो इन दोनों का झगड़ा होगा कि नहीं होगा एक देश में दो राजा हो गए जागृत में एक राजा है विद्यमान एक किसी भिखारी को स्वप्न में राजा बना हुआ आ गया तो वो भी एक राजा उसी देश का अभिमान वही देश दिख रहा है उसको वहीं की राजगद्दी मिल गई हो तो दोनों राजा का झगड़ा होगा कि नहीं होगा जो भी विवाद होता है समसप्ता में होती विषम सत्ता में कोई विवाद नहीं होता ये व्यावहारिक सत्ता है वो प्रादिवासिक सत्ता है विवाद नहीं होता कभी विवाद नहीं होता झगड़ा नहीं होता समसत्ता में होता है विवाद झगड़ा जैसे जजोप्र में आप कभी सोते हैं सिराने में कुछ पैसे रखा हुआ आप सोने से पहले नींद में पड़ गए नींद में पड़ गए तो वहां क्या होता है कोई चोर आते हैं आपकी तिजोरी में कोई तिजोरी अलमारी है कहीं ताला तोड़ने लगते हैं आप देखते हैं वहां तो झगड़ा करना शुरू करते हैं वो स्वप्नों वाले चोर से झगड़ा करेंगे आप वास्तव में उस काल में कोई व्यक्ति आकर के सिरानी के नीचे वाला पैसा ले जाए तो कोई झगड़ा नहीं आप आपको वहां जो सोने से पहले पैसा रखा था वो पैसे कोई ले जाए कोई मतलब नहीं आपको आपके तो झगड़ा होगी जो स्वप्नों में दिखाई देगा जो तिजोरी वो टूटने पर झगड़ा होता है समसत्ता में विवाद है विषम में विवाद नहीं होता है जागृत में सोने से पहले आपने टेबल में पानी का लोटा रखा है रात में पीना काम आ जाए करके रखा स्वप्न में कभी बहुत प्यास की अनुभूति आपको होती है बहुत प्यासे होते हैं आप किंतु ये पता नहीं होता कि मेरे बगल में लोटा है वो पता नहीं होता है वो पानी काम नहीं आता जागृत वाला पानी काम नहीं आता वहां तो स्वप्न में पानी कहीं दिखाई दे तो वहीं पहुंचेंगे आप वो पानी को पियेंगे जागृत वाला लोटा सुबह भरा हुआ ज्यों का त्यो मिलेगा वो पीते नहीं आप वो काम में नहीं आता जैसे स्वप्न के पदार्थ यहां काम में नहीं आते हैं वैसे ये पदार्थ वहां काम में नहीं आते बिल्कुल खुटे हो जाते कोई काम नहीं आता लोटा में जल भर के रखा रात भर प्यासे रहे आप स्वप्न में प्यास के मारे पानी पानी पानी चिल्लाते रहे क्यों ये पानी से प्यास नहीं गूजना वहां ये जो लोटे के पानी से प्यास नहीं बूझेगा वहां स्वप्निय जल चाहिए जहां आप बैठे हुए हैं उसी उसी कालीन जल चाहिए आपको अगर वो पानी के केवल झरना दिखाई दिया वो तो पियेंगे प्यास बुझ जाएगा पीना मानी पानी नहीं उससे प्यास बुझता है वास्तविक पानी नहीं चाहिए तो इसका वहाँ बाढ़ होता है ये यह यहाँ बाढ़ होता है ऐसी स्थिति है तो इसको देख करके बहुत विचार करने के बाद ये जागृत के वस्तु में असत बुद्धि आ जाती है ये कहा असद कल्पो विकल्पो यम ये जो विकल्प खड़ा है हमारे सामने विशेष कल्प विकल्प अभी अपने अपने आकार लेकर के जो बैठा हुआ है जागृत में कोई पेड़ के आकार में कोई मनुष्यों के आकार में कोई माने पत्थरों के आकार में जो आकार जितने विकल्प है विशेष विशेषकल्प विकल्प सारे के सारे ये जो विशेष अभी हैं असत कल्प असत के समान में अभी आपको बड़ा मुश्किल है कि कैसे असत होगा स्वप्नों तो में जाते खो जाता प्रतिदिन थोड़ा गहराई से हम इसके ऊपर देख नहीं रहे ना अगर देखे तो असत स्वप्न में इसमें कोई अंतर होता नहीं जब स्वप्न में जाते हैं तो ये खो जाता है और इधर आते हैं तो वो खोता है बराबर है और अर्थक्रियाकारिता भी बराबर जैसे यहां अभी अर्थक्रिया पानी पीने प्या... पर प्यास बूझता है वहां भी पानी पीने पर प्यास बूझता है उस काल में भी बूझता कि नहीं बूझता किंतु जागृत में आने के बाद हसी होगी ऐसे पानी से प्यास बुझा इसका प्यास बुझाने वाला व्यक्ति भी वो भी मिथ्या ही था वहां बात ही है जिसके प्यास बूझ रहा है वो भी कल्पित था जो पानी है वो भी कल्पित और जो प्यास क्रिया वो भी कल्पित वैसे यहाँ भी हर चीज में कल्पित एक सत्ता होती है कमजी जरूर तो फिर तो तो क्या, क्या जरूरत पड़ी व्यवहार करने वाले दुनिया में आपको क्या जरूरत पड़ी व्यवहार करना <laughs> क्या जरूरत अगर कोई एक सन्यासी वो उस स्थिति में पहुंच जाए बड़ा भाग्य है व्यवहार क्या करना उसको लेकर एक सन्यासी अगर उस स्थिति में जाके बैठ जाए इससे बड़ा भाग्य क्या है जगत के व्यवहार के ठेका अनंत काल से लेते लेते क्या मिला आपको यही तो करते रहे क्या मिला जो व्यवहार किया वही छोड़ा गया फिर नंगे होके गए फिर कहीं पहुंचे फिर कुछ एकत्रित किया फिर छोड़े फिर नंगे होके गए यही चल रहा है और क्या चल रहा है तो कहा असद कल्पो विकल्पो विश्वम ये जो सारा विश्व है अभी विकल्प रूप में है विशेष अपना अपना आकार लेके बैठा हुआ है भिन्न भिन्न आकार है सबके ये जो विश्व सारा विश्व संसार इति एक वस्तु नहीं एक वस्तु में कल्पित है आत्मा में कल्पित है सारा इसका अधिष्ठान आत्मा है इसका अधिष्ठान आत्मा में कल्पित इनको इस एक वस्तु में निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदा कौ आत्मा कैसा है निर्विकार है और निराकार है कोई आकार नहीं है और निर्विशेष है कोई विशेष नहीं है ऐसे आत्मा में भेद कहां से आएगा भेद आ ही नहीं सकता है आत्मा में भेद होना संभव नहीं है भेद होगा जो सविकार होंगे साकार होंगे विशेष होंगे उनमें भेद आना कि विश्व नाम की चीज है, है कल्पित है और उदा आत्मा एक निर्विकार है निराकार है निर्विशेष है उसमें भेद कहां से आएगा इसलिए अद्वैत की सिद्धि करती इवात इवात है कल्पारणवि अत्यंत परिपूर्ण वस्तुनी दृष्टि दर्शन दृश्यादि भावशून्य वस्तुनी निर्विकारे निरा निर्विशेषे भी धाकुत दृष्टि दर्शन दृश्यादि भावशून्य वस्तु ने निर्विकारे निरा निर्विशेषे देखो ये जो जागरण में जो त्रिपुटी होगा के वास्ता है मैं दृष्टा हूँ देखने वाला हूँ और ये दृश्य है पुस्तक दृश्य है मेरे द्वारा देखा जाता है मैं दृष्टा हूं और ये मेरी दर्शन क्रिया दर्शन क्रिया के माध्यम से देख रहा हूं मैं ये जो त्रिपुटी होती है उस आत्मा में यह उस काल में त्रिपुटी होना संभव नष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्य एक वस्तु जिस एक वस्तु में न द्रष्टा भाव है न दर्शन भाव है न दृश्यभाव तीनों से रहित है माने आप समाधि कालीन आत्मा तो अभी पहुंच न भी हो कालीन आत्मा में बैठकर देख लीजिए आप विचार कीजिए वहां के आप द्रष्टा दर्शन दृश्य तीन बनेगा क्या नहीं आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है मैंने समाधि काल में पहुंचना तो बड़े भाग्यवान की बात है न भी पहुंचे माने केवल ब्रह्माकार वृत्ति में बैठ जाए उसका नाम है समाधि यही समाधि किन्तु सुसुप्ति तो सुलभ है तो वहां बैठ करके देखते हैं तब भी हमारा स्वरूप में दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी नहीं भाजता ये नहीं है आत्मा होता तो वहां भी भाषना चाहिए जिसका जो धर्म होता है वो व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए वो धर्म साथ में जाता है कोई काला आदमी अमेरिका जाए तब भी गोरा नहीं होगा वो काला ही रहेगा और एक अमेरिका का व्यक्ति भारत में आए वो काला नहीं बनेगा जिसका जो धर्म है गुण है भारत में अग्नि ठंडी होती है होती है जलाती है अमेरिका बहुत विकसित देश है विज्ञान में बहुत आगे है वहां की अग्नि को उन्होंने ठंडी कर दिया ऐसा हो सकता है क्या नहीं जिसका जो धर्म है कहीं भी होगा अग्नि कहीं भी रहेगी उसर्श वाली हो अगर ये दृष्टा दर्शन दृश्य आत्मा का धर्म होता तो सुसुक्ति आदि अवस्था में भी इनकी भान होना चाहिए वहां होता नहीं इसका मतलब नहीं है आत्मा में ये कहा दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्य एक वस्तु में वो जो एक वस्तु कैसा आत्मा कैसा है आत्मा निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदा को तो वहां भेद कहां से होगा ये भेद तो ये उपाधि के कारण से बन रही रही है ना ये ये समझ में है आत्मा में भेद होना चाहिए उस निर्विकार निराकार निर्विशेष में भेद विदा माना भेद भेद कहां से हो तो एक ही होता है निर्विकारे निर्विकारे निराकारे निराकारे निर्े निराद्र समुद्र अभी छोटा है अब प्रलयकालीन समुद्र बड़ा हो जाता है अभी तो समुद्र भी परिचिन्न अवस्था में है माने एक तरफ धरती एक तरफ समुद्र छोटा है प्रलय प्रलयकालीन समुद्र तो पौराणिक दृष्टि से कहीं कहीं पुराणों में ऐसा आता है प्रलय काल में केवल जल रह जाता है पुराणों में चर्चा है जल ही जल रहेगा और वहां पर शेषनाग एक होंगे शेषनाग के सैया बना होगा उसको लपेट लपेट के बिस्तर बना हुआ है जल के ऊपर सांप रह सकता है और उसमें भगवान विष्णु लेटे हुए होते हैं और लक्ष्मी की चरण दापी है प्रलय काल की ये दृश्य है पुराण के दृश्य है किसी किसी पुराण में ऐसे दृश्य दिखाते सभी में नहीं है अलग अलग पुराण में अलग अलग प्रकार की सृष्टि ये सभी का तात्पर्य है कि सृष्टि में तात्पर्य नहीं है ये दिखाने के लिए है सृष्टि एक जैसी नहीं है कहीं कहीं कुछ बोला है कहीं कुछ बोला है यही है इसके माध्यम से सृष्टिकर्ता का पहचान करना है इसके लिए नहीं तो एक ही प्रकार की सृष्टि शब्द का बोलना चाहिए भिन्न भिन्न प्रकार बोला होगा। और ये पुराण बनाने वाले जितने भी पुराण बनाए किसने बनाए एक ही व्यक्ति ने बनाया बनाने वाला कौन है एक ही है चंद तो हर पुराण का हर पुराण के साथ विरोध हर पुराण का इष्टा तो अलग अलग है कहीं राम है कहीं देवी है कहीं गणेश है कहीं कुछ है कहीं कुछ है अलग अलग और सृष्टि की प्रक्रिया यज्ञ जैसी ने हर पुराण में अलग अलग ढंग से होंगी पुराण आप पढ़ेंगे तो शिव जी से सृष्टि होती है शुरू होता है और भागवत आदि पढ़ेंगे तो ब्रह्मा आदि से सृष्टि होती है अलग अलग ढंग है ये सारा देखने के बाद में ये निष्कर्ष निकालना है कि सृष्टि में तात्पर्य सृष्टिवाद क्योंकि नहीं है वो सृष्टिकर्ता जो सूक्ष्म तत्व तो है ईश्वर उसको बतलाने के लिए उसको पहचानने के लिए है सारे तो ये पुराण में आता है कहीं के प्रलय काल में जल ही जल होता है सारा डूब जाता है जलमय हो जाता है जल रह जाता है वहां शेष सैया में भगवान विष्णु लेटे हुए होते हैं लक्ष्मी जी चरण धारती है बस इतना ही रहता है जब सृष्टि के समय आने लगता है तो भगवान विष्णु के नागिषे कमल पैदा होता है वो वो दृश्य दिखाते हैं कमल पैदा होता है कमल का दंथल पानी से ऊपर हो जाता है और वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं यही है न? ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं इतने बाद में क्या होता है कि उधर भगवान तो कान में कुछ खुजली होती है विष्णु को खुजली होती है इधर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए खुजली होती है तो अपने अंगुली से कान के जो मायल को निकाल देते हैं और निकालेगा समुद्र में फेंकना समुद्र से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं उनके पास फेंक देते हैं तो दो दानव मधु और कैटअप दो दानव पैदा हो जाते हैं ऐसी सृष्टि प्रक्रिया है जगह दोनों पैदा हुए तो देखे अब क्या करें आप तो अब वो वहां से प्रवेश करके कमल के सहारे से ऊपर कौन ने देखा तो ब्रह्मा जी बैठे ऊपर ब्रह्मा जी को मारने के तैयार होते होता है न मारने को तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उनके पिताजी विष्णु हो गए ना कमल के माध्यम से उनसे कहते हैं इसको बचाओ हमें हमें बचाओ तो फिर उन दोनों दैत्यों को मारने के लिए भगवान ने पहले कहा बरदान मारो बरदान में उन्होंने कहा कि हम जल में न मरे अमुक न मरे ये न मरे वो न मरे और कुछ बोले हो गया तो भगवान अब मारना था उनको तो कैसे मारे तो आपने दंगे में रख करके मार दिया जल नहीं वो जल तो नीचे शेष के नीचे है मार के फेंकते हैं तो उसी उनकी से उनकी हड्डी से पहाड़ बनता है और ये उनके जो मांस से पृथ्वी बनती है केस से सब ये ये वृक्ष आदि बन जाते हैं ऐसी ऐसी चर्चा पुराणों में मटेरियल टूड़ा कुछ मटेरियल बनाना है ऐसे ऐसे पुराणों की चर्चा अलग अलग ढंग से है तो कहते हैं कल्पा भैया अत्यंत देखो कल्पारलंब माने होता है प्रलयकालीन समुद्र अरलम माने समुद्र वो कल्प माने प्रलयकालीन समुद्र का विस्तार कोई अंत नहीं होता है परिपूर्ण अवस्था में होता है अभी समुद्र परिपूर्ण नहीं है एक देश में है यहां उत्तर भारत में कहा समुद्र है दक्षिण भारत में एक तरफ में समुद्र है अभी परिपूर्ण अवस्था नहीं है समुद्र की किन्तु प्रलयकालीन जो समुद्र होगा लबालब पूरा भरा हुआ होगा जलमय होगा उसी प्रकार वो आत्मा है एक लवालभ लब भरा हुआ है परिपूर्ण वस्तु है प्रलय कालीन समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तु नहीं अति पूर्ण लवाल लब आत्मा भरा हुआ है अगर विवेकी होगा कोई व्यक्ति तो उसको आत्मा ही पूर्व में आत्मा ही पश्चिम में आत्मा ही दक्षिण आत्मा ही उत्तर आत्मा ही ऊपर आत्मा ही नीचे सर्वत्र आत्मा दर्शन होता है अनुभूति ऐसी होती है उसमें निर्विकारे निराकार वो आत्मा है निर्विकार विकृत नहीं होता और निराकार है आकार भी नहीं है निर्विशेष है हाँ उसका भेद कैसे हो सकता है भेद नहीं हो सकता भेद की बात ही नहीं है प्रपंच का बात करते समय ये दृष्टि आपको बनानी पड़ेगी और तेजस्वतमो यद्वितीय पड़े तत्व निर्विशेषे भी कुत तेजशी व तमो यत्र प्रलीनम भ्रांतिकारणम अद्वितीय परे तत्व निर्विशेषे भीदा जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरा कहाँ जाता है एक प्रश्न आए तो क्या उत्तर होगा इसका भाग करके कहीं चला जाता है या छिपता है कहीं उसकी स्थिति क्या होती है जब सूर्योदय होता है तो अंधेरा कहा जाता है उसी सूर्य में लीन हो जाता है तेजसी इवा तमह जैसे तेज में तम लीन हो जाता है तो एक ही भूत हो जाता है तेज से अतिरिक्त नहीं हो पाता भागता भूता कुछ नहीं ये नहीं कि प्रातकाल अंधेरा भाग के चला जाए फिर सायंकाल आए ऐसा नहीं होता भागता भूत जैसे तेज में तम लीन होता है अंधेरा लीन हो जाता है छिपता है उन्हें इसी प्रकार यत्र प्रलीनम भ्रांति का आरणम ये जो भ्रांति हो रही अहम मनुष्य भ्रांति हो रही अहम जो आत्मा वहां मनुष्य में अहम कर रहा है ये भ्रांति इस भ्रांति का कारण क्या है अज्ञान ये जो भ्रांति का कारण जहां छिपा हुआ है भ्रांति का कारण अज्ञान जहां छिपा हुआ है जहां आत्मा में छिपा है ये कहते हैं तेज शिव जैसे तेज में तम तम छिपता है अवेरा छिपता है इसी प्रकार यत्र माने जिस आत्मा में भ्रांतिकारणम प्रलीनम भ्रांति अहम मनुष्य भ्रांति है मनुष्य माने आत्मभिन्न में आत्मबुद्धि करके अहम लगा के बोलता है ये भ्रांति इस भ्रांति का कारण अज्ञान वो अज्ञान जहां छिपा हुआ है उस आत्मा में भ्रांतिकारणम यत्र प्रलीनम जैसे तेज में अधेरा छिपता उसी प्रकार ये भ्रांति है अहम बुद्धि शरीर में अहम बुद्धि मैं एक मनुष्य है ये बुद्धि भ्रांति इसका जो कारण है अज्ञान वो जहां छिपा है वो आत्मा में अद्वितीय परे तत्व आत्मा कैसा है अद्वितीय है उसको सुसुप्ति समाधि आदि अवस्था में देखना होगा अद्वितीय है परम तत्व में उस निर्विशेष में विदाक उतभेद कहां से आएगा भेद आने की संभावना ही नहीं है ऐसी भेदकेन भेदकेन सुखमावलोक एक स्वरूप जो परम तत्व है एका आत्मा यशा एक आत्मा एक ही रूप होता है जिसका बदलता नहीं है वो रूप दूसरे को लगता है बदला जैसा रज्जू का स्वरूप एक ही है चाहे उसमें सर्व बुद्धि करो चाहे जलधारा बुद्धि करो चाहे भूचित्र बुद्धि करो चाहे माला बुद्धि करो चाहे लाठी बुद्धि करो रज्जू में कुछ भी नहीं होना एक ही स्वरूप रहेगा उसका रज्जू में खरोज भी नहीं आना असल रज्जू बिगड़ना नहीं हो आपकी बुद्धि बिगड़ना है वहां जो माला बोलने वाला व्यक्ति की भी बुद्धि बिगड़ी हुई है सर्प बोलने वाला भी उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है भाई रज्जू बढ़ रहा है सर्प रज्जू बिगड़ी नहीं तो अविकृत अवस्था में रहती रज्जू कुछ भी नहीं होता उसमें जो कुछ भी गड़बड़ यहां बुद्धि में हो रखी है तो वैसे ही एकात्म के परे तत्व जो एक स्वरूप है परम तत्व उसमें भेदवार्ता कथन भेदवार्ता कैसे होगा भेदवार्ता में दो व्यक्ति चाहिए मैं भिन्न है ये भिन्न तब भेदवार्ता होगी ये भिन्न है ये भिन्न अनेक होना चाहिए तब भेद के कथन होगा भेदवार्ता होगी ये भिन्न है ये भिन्न है ये भिन्न भेदवार्ता तब होनी है किन्तु तो आत्मस्वरूप है एकात्मक है एक स्वरूप है वो एक ही स्वरूप है आत्मा एक मादितीय श्रुति के आधार पर कुछ विचार करना पड़ेगा एकम एवं अद्वितीय श्रुति बोल रही है उसमें भेदवार्ता कथंभवेद ये भेदवार्ता कैसे हो पाएगी वेदभाव संभव नहीं है कहते हैं अगर भेद होता आत्मा में तो सुसुप्ति में भी आत्मा भेद दिखना चाहिए सुसुप्त सुखमात्र सुसुप्ति में केवल सुख पूर्वक व्यक्ति रहता है सुख की अनुभूति में व्यक्ति होता है वो उसका अवन भेद के ना बोलोगे तो बोलो किसने देखा भेद वहां अगर आत्मभेद होता ये आत्मा अलग ये आत्मा अलग ये आत्मा अलग ये आत्मभेद होता तो सुसुक्ति में भी भासना चाहिए था किंतु सुसुक्ति में भेद के देखा किसी ने भेद के नी तो किसने दे? किस देखा उस भेद को आत्मभेद होता है क्या वहां इसके मतलब ये भेद औपाधिक है विचार से देखना होगा जैसे आकाश एक होने पर भी जितने घट बन जाते हैं उतने आकाश आपको बुद्धि में आ जाती है वास्तव में आकाश अनेक नहीं है तो उपाधि के कारण अनेकता भाषना है तो घट को तोड़ते हैं आकाश एक है ये सूर्य अनेक हो जाता है औपाधिक रूप से जितने बर्तन में पानी भर दीजिए उतने सूर्य दिखने लगते हैं आपको जितने बर्तन में पानी भरेंगे प्रतिबिंब उसमें पानी में पड़ना सब समझे किंतु ये वास्तव में सूर्य अनेक है क्या नहीं औपाधिक भेद आ गया और उपाधि जल बन गया क्या बन गया सूर्य को अनेक होने में उपाधि जल आकाश को अनेक होने में उपाधि घट उस कारण से अनेकता है किंतु उपाधि हटा करके समेट करके देखो सूर्य एक है आकाश एक है वैसे यहां भी जो आत्मा भेद दिखता है औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं क्यों वास्तविक भेद हो तो सुसुप्ति में दिखना चाहे किन्तु सुखमात्र रूप में जो सुसुप्ति में होता है वहां भेद किसने देखा आत्माभेद आत्मा अनेक अनेकता आत्मा की अनेकता नहीं देखा है वहां आत्मा एक ही है अगर आत्मा अनेक होता वास्तव में वहां भी अनेक रूप में बांसना चाहिए वास्तव नहीं वहां तो एक ही वास्तव है इसलिए आत्म में भेद मानना संभव नहीं है कहा आगे नरतत्वबोधा सदात्मन ब्रह्मि निर्विपे कालत्रप्यक्षि गुणे नयुबिन्दुर्मृगतृष्टिकाया नह्यस्ति विश्व परतत्वबोध सदात्मने ब्रह्मण निर्क कालत्रप्यीक्षि गुणे नंबिन्दुर्मृगतृष्टि ककार सुटा हुआ है है ककार हुआ कहते देखो सदात्मनी ब्रह्मणी निर्विकल्पे परतत्वबोधात विश्वम नहीं अस्ति ही अस्मा नास्ति विश्व नहीं होता जो परात्मा है सदात्मा है सत्रुप आत्मा त्रिकालावादी तव जो हमेशा है आत्मा उस आत्मा में ब्रह्म में जो निर्विकल्प कोई विकल्प नहीं है ऐसा है ऐसा है ऐसा करके जिसका विवेचन नहीं होता उसको निर्विकल्प बोलते पेड़ ऊंचा होता है ये विकल्प हो गया मनुष्य छह फुट का होता है सात फुट ये विकल्प हो गया। किंतु ऐसा है ऐसा है, है निर्वचन नहीं होता इसलिए उसको निर्विकल्प कहते हैं। आत्मा के बारे में ना तो उसकी लंबाई चौड़ाई कथम कर पाएंगे न ऊंचाई कुछ थूल क देना अच्छा फिर वो क्या है सूक्ष्म है कहते ना वहां तो नीति नीति लगता है इतर व्यावृत्ति से परिचय कराना है वहां आत्मा को बतलाने के विधिवाद के नहीं है अन्य निषेध के द्वारा परिचय दिया जाता है कोई लक्षणावृत्ति बोलते हैं उसको वृत्ति से शब्द जा नहीं सकता वहां ये तो बात जो निवर्तन दे माने परिचय दो कराया जाता है एक व्यक्ति को परिचय ऐसा करेंगे यह सच्चिद आनंद है ये ज्ञान होगा सच्चिदानंद है एक दूसरे भी तरीका है ये सच्चिदानंद नहीं है और ये नहीं है ये जितने हैं सबको निषेध कर देंगे एक को बचा देंगे ये सच्चिदानंद नहीं ये सच्चिदानंद नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं। सबको बोल देंगे और परिशेष न्याय लग जाएगा जो दस आदमी हैं बैठे थे नऊ में निषेध कर दिया और एक के लिए कुछ बोला नहीं तो नौ तो सच्चिदानंद नहीं हो रहे हैं तो वो सुनने वाला अपना अड़कन लगाता है ये दसवा सचिदान है इसमें ज्ञान प्राप्त करता है वो परिचय कहते हैं इतर व्यावृत्ति से परिचय कराना उसमें शब्द न दे करके शब्द को अन्यत्र देना और लक्ष्मणावृत्ति से ज्ञान होता है उसका ब्रह्म का ज्ञान कभी भी होगा शक्ति वृत्ति से नहीं होता भाग त्याग लक्षण बोला हुआ इतर व्यावृत्ति जब भी पूछते हैं आत्मा का जो स्वरूप कथन जहां भी आप वेदांत में आएगा हाँ जो सविशेष आत्मा का तो विधि मुक्स होता है सदैव सौम्य मग्री आश्रित में जो सृष्टि के कारण रूप से जिस आत्मा को माना सविशेष आत्मा है शक्ति विशिष्ट अवस्था है वो सृष्टिकालीन जो आत्मा होता है शक्ति विशिष्ट है वो सविशेष है निरविशेष आत्मा के लिए जब भी आता है नीति रेती अस्तूलम अनुम हर्षम अदीर्घम सब नए लगा करके निषेध रूप में माने ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करके निषेध के अवधि परिचय देना है उसको ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा में का कहते सदात्मनी ब्रह्मणी निर्विकल्प जो निरंतर आत्मा सत आत्मा है ब्रह्म है निर्विकल्प कोई विकल्प जिसमें नहीं है ऐसे में तत्व बोधाद विश्वम नहीं अस्ति उस परम तत्व के बोध से विश्व नहीं चाह सकता जब तक उस परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक विश्व की स्थिति है परम तत्व के ज्ञान होने पर वो विश्व मान्य संसार नहीं है उस आत्मा में नहीं अस्ति ही मानी अस्मात नास्ति नहीं है विश्व आत्मा में विश्व नहीं है कहते हैं महाराज नहीं है कैसे बोलेंगे ये बोलना चाहिए जब आत्मज्ञान होगा तब विश्व का अभाव होगा तब तक तो विश्व है मानना पड़ता है कहते हैं नहीं जब रज्जू में सर्प दिखता है सर्प है ना सर्प दिखता है अज्ञानी को दिखेगा वहां भी दो व्यक्ति होंगे एक को रज्जु दिखेगा एक को सर्प दिखेगा ये नहीं कि सबको भ्रम हो जाए कोई नियम तो नहीं है किसी को वहां रज्जू का रज्जु ज्ञान भी होगा और एक व्यक्ति को सर्प बुद्धि हो रही वह ऐसी स्थिति बाद में फिर वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है कि ये सर्प नहीं है भैया ये रज्जु है ये ज्ञान प्राप्त करता है खालांतर पहले तो सर्पबुद्धि हो जाती है भयभीत होता है सब कुछ होता है भय के कारण जो भी घटना घट सकती है किंतु बाद में किसी व्यक्ति के द्वारा उपदेश उसको होता है कि भैया ये सर्प नहीं है ये तो रज्जू है ऐसा बोलने पर क्या होगा वो व्यक्ति क्या मान्यता बनाएगी जब रज्जू बुद्धि हो जाएगी तब तो उस काल में क्या पहले तो सर्प यहां था अब चला गया ऐसा कहता क्या बुद्धि बनती है पहले भी सर्प नहीं था जिस काल में मुझे सर्प दिखता था उस काल में भी सर्प नहीं था निषेध तीनों काल में, का निषेध करता है वो अभी भी नहीं है भविष्य में भी नहीं होगा त्रैकालिक निषेध होता है यही कहते हैं विश्व आत्मा में नहीं है त्रैकालिक निषेध यहां भी होना है जैसे रज्जु ज्ञान काल में सर्प का त्रैकालिक निषेध होता है वो व्यक्ति एक मान्यता नहीं बनाता ज्ञान जिस काल में मेरी सर्प बुद्धि हुई थी उस काल में तो सर्प था किंतु अब चला गया ऐसा नहीं उस समय भी, भी नहीं था केवल मेरी बुद्धि बिगड़ी थी ये बोलता है नाशित नाश्ती न ना भविष्य ऐसा प्रयोग करता है पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है भविष्य में भी रज्जु में सर्व कभी नहीं होगा बुद्धि में हो सकता है रज्जु में नहीं हो सकता सर्व त्रैकालिक निषेध करता है वैसे यहां भी कहते हैं काल त्रे न, न अहि अरीक्षितो तो गुणे गुणे माने रज्जहू रज्वाम रज्जु में गुण शब्द का अर्थ रज्जु यहां सप्तमे अंत है गुणे रज्जु में काल अहि इक्षितो न इक्षिता अहि अ माने साफ गुण माने यहाँ रज्जू रज्जू में तीनों कालों में सरपद नहीं देखा है कभी भी नहीं देखा है ठीक है काल अभी वहां अभी को वहां ला के अन्वय करना तीनों कालों में गुणे माने रज्वाम उस रज्जू में गुण शब्द का रज्जू यहाँ और अहि न निरीक्ष न ईक्षित अ न्छित अ मैंने साप नहीं देखा है न ईक्षिता मैंने न दृष्टा तीनों कालों में रज्जु में सांप नहीं देखा है सांप होता ही नहीं वहां वैसे आत्मा में तीनों कालों में जगत नहीं हो सकता क्योंकि कल्पित को लेकर अगर वास्तविक हो ना उसका निषेध नहीं होता कल्पित विवर्तवाद को लेकर के बोल रहे हैं ऐसा और दूसरा दृष्टांत देते हैं नहीं अम्ब बिंदुर तेज के जो किरणों के कारण जो रेत चमक रहा है उसको मृगतृष्णिका बोलते हैं क्या बोलते हैं मरूभूम बोलते हैं मृग तृष्टि का बोलते हैं मृग प्यासे होते हैं उसको देख करके इसलिए मृग तृष्टि का नाम रखिएगा प्यासा मृग पानी समझ करके बढ़ता रहेगा आगे आगे इसलिए उसको मृगतृष्टि का कहते हैं पानी तो मिलना नहीं है जित एक दूरी होती है 20 फुट 30 फुट की दूरी होती है हम यहां हैं तो वहां जल दिखेगा बीस तीस फुट आ गए रेत का चमक है वो किंतु जल बुद्धि हो जितने फुट हम आगे बढ़ते हैं उतने फुट उसकी दूरी होती जाती है एक अवधि होती है बीस तीस फुट के अंतराल में दिखता है वो तो वहां जाने पर पानी मिला बीस तीस फुट पहले फिर बीस तीस फुट आगे हो गया वो ऐसे चलता है हम जितने दौड़ेंगे उतने वो दौड़ेगा उधर ऐसे चलता है उसको मृग तृष्टिया कहते हैं मृग भ्रमित हो जाते हैं जल मान करके तो मृगतृष्टि का आयाम नहीं अंब बिंदु कहते हैं जल तो क्या जल के बूंद भी नहीं है उसमें मरूभूमि में अंब बिंदु जल बिंदु नहीं है वहां केवल वो भाषण है वैसे संसार नहीं है उस आत्मा में केवल भासना है भासना है जैसे स्वप्न में भाषा है न होते हुए वैसे जागरूक नहीं वासना है ये दो दृष्टांत दिया एक तो मृत्यु में सर्प तीनों कालों में नहीं हो सकता और दूसरा है मरुभूमि में जल जल तो क्या जल के एक बूंद भी नहीं हो सकता जल बिंदु नहीं है वहां का मृत कायाम यानी जो मरुभूमि में जल नहीं हो सकता ऐसा कहा माया मात्र द्वैतम अद्वैतम अद्वैत परमाथत ब्रूते श्रुति साक्षात सुसूपता माया मात्रम अदैत ब्रूते श्रुति साक्षा सुसूपता श्रृति यही बोलती है देखो भाई माया मात्रम मात्र इद्वतम ये जो भी द्वैत दिख रहा है आपको संसार ये माया मात्र है कल्पना मात्र है। अद्वैत पर वास्तविक वस्तु अद्वैत है परमार्थ मैने वास्तविक अद्वैत है।, है कहते हैं महाराज उसको कल्पित मानो द्वैत को सत्य मानो ये भी तो हो सकता है आप कहते हैं अद्वैत वास्तविक है द्वैत कल्पित है उल्टा मांग लो अद्वैत कल्पित है और द्वैत वास्तविक है कहते हैं नहीं किसी कृत श्रुति ऐसा बोलती है माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थम श्रुति तो ऐसा बोलती है ये जो द्वैत है इसको माया मात्र बोलती है झूठा बोलती है न होता हुआ भाषा और अद्वैत को वास्तविक बोलती है कहते हैं श्रुति ने शायद भांग पी लिया हो ऐसा उल्टा क्यों नहीं माना जाए द्वैत सत्य है अद्वैत मिथ्या ऐसा माना जाए तो कहते हैं नहीं अरे बाबा सुसुप्त में तुम अनुभव करके देखो कौन सत्य है साक्षात सुसुप्त अनुभूय श्रुति तो बोलती और साक्षात अनुभव में आता है कौन अद्वैत सुसुप्त में अद्वैत की अनुभूति होती है श्रृति का जो परमार्थ अद्वैत युक्ति संगत है सुसुप्त में अद्वैत की अनुभूति होती है अकेले की अनुभूति होती है साक्षात अनुभूति है सुसुप्त अनुभूय थे अद्वैत की अनुभूति होती है सुसुप्त जिसके मतलब अवैत कल्पित है सिद्ध अद्वैत सत्य है अन्यत्व अधिष्ठाप्य निरीक्षित विकल्पो विकल्पो भ्रांति भ्रांति ज्जु सर्पाद्रांति अन्यमिप्य निरीक्षित पंडित आरोप्य अधिष्ठानत अन्यत्व निरीक्षितम पंडित ही पंडित माने विवेकी व्यक्तियों ने क्या देखा जो आरोपित पदार्थ होता है उसको अधिष्ठान से जहां उसका आरोप हो रहा होगा उसे अभिन्नता देखी जैसे रज्जु में सर्प दिखता है वो आरोपित कौन है सर्प विवेकी के दृष्टि में वो रज्जु से भिन्न नहीं होता अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं मानते हैं कल्पित पदार्थों पंडित लोग माने विवेकी लोग ऐसे ही निरीक्षण हुआ है अनन्न्यत्म अधिष्ठान आरोप्य से आरोप्य से अधिष्ठान्त अन्यत्म पंडित ही पंडितों ने ऐसे देखा पंडित माने विवेकी लोग पंडित माने विवेकी लोग की लोगों ने देखा जो आरोपित पदार्थ होता है आरोप्य पदार्थ जिसको आरोप करते हैं वो आरोप्य आरोप्य पदार्थ का अधिस्थान से अभेद देखा है पंडित निरीक्षित नितरम ईक्षितम दृष्टम पंडितों ने ऐसे देखा विवेकी माने अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता ये जगत आरोपित है इसका अधिष्ठान है आत्मा ब्रह्म तो ब्रह्म से अभिन्न ही है इसकी सत्ता है ही नहीं इस जैसे रज्जू में भाषने वाला सर्प रज्जु है उसकी सत्ता नहीं होती है उसी प्रकार ये जगत ब्रह्म में आत्मा में कल्पित है जगत की सत्ता ही होती तो कहां से भेद आ ऐसा कहां देखा ऐसा आरोप्य पदार्थ को अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता का देखा कहते रज्जू सर्पा रज्जू सर्वा में देखा आरोप्य पदार्थ सर्प होता है वहां काल में और वो रज्जू से अतिरिक्त होता नहीं है अतिरिक्त सत्ता उसमें कुछ भी नहीं है है रज्जू ही तो है अकेला है वहां कंतु हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है अतिरिक्त नहीं होता विकल्प हो भ्रांति जीवन ये भ्रांति जो है ना विकल्प जो है जब तक भ्रांति रहती है तब तक जीवित होता है जब तक रज्जु संबंधी अज्ञान होगा तब तक सर्प जीवित है रज्जु संबंधी ज्ञान हो तो सर्प क्या ये जो भ्रांति वाले होते हैं विकल्प जो होता है भ्रांति जीवन इनका भ्रांति ही जीवन है जब तक अज्ञान है अधिष्ठान का ज्ञान तब तक इनका जीवन होता है रज्जू का जब तक अज्ञान रहेगा पहचान नहीं होगा तब तक सर्प का जीवन है रज्जु का ज्ञान काल में सर्प का जीवन खत्म, सर्प होता ही वैसे ही यहां भी जब तक आत्मज्ञान आपको नहीं होगा तब तक ये खड़े हैं भ्रांति जीवन वाले हैं ये जब तक आत्मा का अपना पहचान नहीं तब तक जगत खड़ा है भ्रांति जीवन वाले हैं आत्मा के ज्ञान काल में खो जाएंगे आपके सब किन्तु भ्रांति जीवन वाले भी दो प्रकार के होते हैं भ्रम जो होता है ना एक सोपाधिक भ्रम होता है एक निरूपाधिक भ्रम होता है रज्जु में सर्वबुद्धि होती है फिर जाकर के रज्जु ज्ञान भी होता है रज्जु ज्ञान काल में सर्प संबंधी रज्जु का अज्ञान नष्ट हो जाता है जिस अज्ञान ने सर्प पैदा कराया था और सर्प की भी निवृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति और सर्प सर्पजन्य जो भय था उसकी भी निवृत्ति वहां सर्प दर्शन नहीं होता रज्जु ज्ञान का किंतु मरुभूमि में अथवा स्फटीक में बगल में एक पुष्प लाल पुष्प बगल में स्फटिक है सफेद होता है स्फटिक में वो लाल पुष्प की रक्तिना यहाँ बांस रहा है किस में स्फटिक में बास रहा है तो ये वास्तव में स्फटिक लाल है क्या रक्तता रहित स्फटिक में रक्तता वास रही है वो पुष्प के सामने से बगल में पुष्प है लाल पुष्प पीला पुष्प होगा तो पीला दिखेगा वो लाल पुष्प होगा तो लाल दिखेगा स्फटिक में जो रक्त पना है भ्रांतिजन्य है भ्रांतिजन्य है वास्तव में स्फटिक लाल है ही नहीं सफेद है भ्रांति है में आता है किंतु विवेकी को ज्ञान भी हो जाता है कि पुष्प हटा देंगे तो सफेद पाया जाता है स्फटिक पुष्प हटाने पर सफेद हो जाता और पुष्प रखेंगे पास में दो लाल तो स्फिक लाल दिखता है किंतु विवेकी की दृष्टि ये बोलती कि फटिक फठ, सफेद होता है आ, वो उसके कारण से ऐसा दिखता ऐसी बुद्धि होती है माने अब वहां पर स्फटिक बुद्धि हो गई वास्तविक आपकी स्फटिक बुद्धि होने पर भी रक्त बना नहीं जा रहा अभी भी लाल ही दिख रहा है वो निश्चय तो हो गया कि वो दूसरे के धोखे के कारण होगा हाई स्फटिक ये सफेद होता है ऐसी बुद्धि बन गई आपकी वहां अधिष्ठान का ज्ञान हो गया है होने पर भी रक्त बना तो भाजता ही है किंतु उसके रक्तपना भाजने में फटिक को लाल नहीं बोलेगा वो विवेकी व्यक्ति क्या बोलेगा सफेद बोलेगा अविवे की कहेगा लाल है की व्यक्ति की बुद्धि बदल जाती है वैसे जगत में ऐसा ही है वैसा भ्रम है मरुभूमि में जल भासता है मरुभूमि का ज्ञान हो गया अब जल दिखना बंद होना चाहिए जैसे रज्जु में सर्प रजु ज्ञान काल में सर्प अज्ञान और वो सर्वजन्य तीनों चले जाते हैं किंतु तो यहां मरूभूमि में जो जल दिखते समय जल देखा जल बुद्धि हो गई कि तो मिला रहे बाद में फिर का चमक गए पता लग गया अधिष्ठान का ज्ञान हो गया अब आपके अज्ञान संबंधी अज्ञान तो चला गया अब जल बुद्धि नहीं होगी वहाँ फिर दिखता तो जल जैसा ही दिखता है दिखा गया आगे भी तो वैसे ही आपको विख्यात तो बुद्धि तो आ जाती है गैनी व्यक्ति का जो व्यवहार है प्रातिनिधिक पद का तो लेकर व्यवहार माने वहां जल बुद्धि समाप्त तो हो गई अधिस्थान का ज्ञान हो गया अब रियत है करके पता लग गया फिर भी दिखने में तो जैसा पहले दिखता था प्यासे अवस्था में अब 10 दिन का प्यासा हो तब भी आगे बढ़ेगा नहीं वो काम का नहीं है पता लग गया जल पीने के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी किंतु दिखेगा तो वैसे वैसे ये जगत वैसा भ्रम भी दो प्रकार के हैं रज्जू सर्प वाला भ्रम यहां घटता नहीं है रज्जू ज्ञान काल में वो तो सब समाप्त तो हो जाता है कुछ भी वहां भाजता नहीं है किंतु यहाँ तो वैसे ही जैसा पहले हरा भरा जंगल पहाड़ वैसे भाषेगा किंतु ज्ञानी के दृष्टि में मिथ्यात्वपना तो आ जाती है ये काम की वस्तु नहीं है ऐसा हो जाता तो कहा के और ये जो आरोप्य पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं देखा निरुपाधिक में है रज्जु सर्प माना रज्जु सर्प में दो ही व्यक्ति होता है और ये स्फटिक के भ्रम में वहां पर क्या होता है रज्जु सर्प में एक ही व्यक्ति होता है एक अधिष्ठान एक अज्ञान किंतु ये जो स्फटिक का भ्रम आते समय दो व्यक्ति होता है रक्त पुष्प स्फटिक दो व्यक्ति है वहां रज्जु सर्प में और तो रक्त फटिक में अंतर होता है वहाँ दो व्यक्ति सही व्यक्ति होते हैं पुष्प होगा फटिक होगा तो वो पुष्प का आ रहा है यहाँ प्रतिमा अज्ञान तो यहाँ भी है वहाँ भी है वो बात अलग है भी तो रहेगा ये वो तो ज्ञान होना अलग है किन्तु यहाँ जो है एक ही व्यक्ति खाली रज्जु है दूसरे व्यक्ति नहीं है दुणा दुणा। तो ये आरोप्य पदार्थों को अधिष्ठान से अभिनय देखा है पंडितों ने कहा विवेकियों ने कहा देखा रज्जु सरपाद रज्जु सरपादी में देखा विकल्प भ्रांति जीवन ये जो विकल्प है वस्तु खड़ा होता है ये भ्रांति जीवन जब तक अज्ञान तब तक उसका जीवन होता है ज्ञान काल में निवृत्ति हो जाती तभी तक सत्ता उसकी अज्ञान काल में ये प्रादिभाषिक सत्ता वाले हैं सारे ये है। भ्रांति जीवन माना अज्ञान जब तक है तब तक उनका जीवन है सर्त जलायेंगे रज्जु ज्ञान होगा तो सर्प का जीवन ही चला गया बेचारा सर्प ही नहीं रहा ब्रांडी जीवन वाले होते हैं कहा समय बहुत रहा